सरयो में हो रहा है दीप दान संगीत और नृत्य के सम्मोहन में है सारे नगरवासी हर तरफ जय घोष है अयोध्या में लौट आए हैं राम अंधेरे में डूबा है उर्मिला का कक्ष अंधेरा जो पिछले चौदह वर्षों से रच बस गया है उसकी आत्मा में जैसे मंदिर के गर्भगृह में जमता चला जाता है सुरमई धुआं और धीमा होता जाता है प्रकाश वह किसी मनस्विनी सी उदास ताक रही है शून्य में सोचते हुए राम और सीता के साथ अवश्य ही लौट आए होंगे लक्ष्मण पर, पर उनके लिए उर्मिला, उर्मिला से अधिक, अधिक महत्वपूर्ण है।, है अपने भ्रातृ धर्म, धर्म का अनुशीलन उन्हें अब भी तो लगता, लगता होगा हमारे समाज में, में स्त्रियां ही, ही तो बनती, तो बनती हैं।, हैं धर्म ध्वज की यात्रा में अवंछित रुकावट सोचकर सिसक उठती है उर्मिला चुपके से काजल के साथ बह जाती है नींद जो अब तक उसके साथ रह रही थी सहचरी सी। है किसी चलचित्र सा गाल से होकर टपकते आंसुओं में बहने लगते हैं कितने ही बिंब चिंतित हैं राजा जनक हो गई हैं दोनों बेटिया पर वे अब भी खेलती हैं बच्चों की तरह पुरोहित से करते हैं विमर्श उनके विवाह के लिए पड़ोसी राजाओं की नजर लगी है परम सुंदरी सीता पर अब सीता का विवाह करना ही होगा खोजना होगा ऐसा वर जो प्रत्यंचा तान दे शिव के धनुष की सोचती है उर्मिला सच परम हैं बहन सीता पर क्या मुझमें कोई कमी है ईश्वर काश काश मैं भी पिता को मिली होती किसी नदी नाले या खेत खलिहान में मेरे लिए भी आता कोई शिव या किसी अन्य देवता का धनुष मुझे भी चाहता कोई विशिष्ट धनुर्धर नहीं पर यह कैसे होता मैं वीर शुल्का जो नहीं थी इसलिए मुझे भी विदा कर दिया गया सीता के साथ ताकि लक्ष्मण को मिल सके पत्नी और मैं विवाह के बाद भी सीता की सहचरी बनू स्त्रियां स्नेह में भी बना दी जाती हैं दास उस दिन मिथिला में यही तय हुआ था उर्मिला के लिए न वाल्मीकि बताएंगे न तुलसी अयोध्या के महल में कैसे रहती थी उर्मिला चार बहनों में श्रेष्ठ और जैष्ठ ही सीता भोर की मलया में हम पहुंच जाते थे सीता मंदिर देर तक होता था यज्ञ धूम्र से महक जाता था सारा महल और हम चरण छूकर आशीर्वाद लेते थे ऋषियों से सभी राजकुमार साथ साथ चलते थे अपनी पत्नियों के पर मैं मैं सदा अकेली ही क्यों रही लक्ष्मण सदा ही चले राम और सीता के पीछे हे देव बोलो उन क्षणों में कौन था उर्मिला के साथ बोलो देव रात को जब कई बार बुझ चुकी होती थी दिए की बाती प्रतीक्षा में अकड़ने लगता था मेरा शरीर तब, तब थक थक कर, पिता और भाई, और भाई के चरण दबाकर लौटते थे मेरे, मेरे पति मैं स्नेह से सुला देती, देती थी, थी उन्हें और रात भर जलती थी बिना तेल देल की देल बाती सी। क्या आपने यही नियति तय की थी उर्मिला के लिए राम जा रहे थे वनवास पर विषय व्याकुलता के क्षण थे महल में मचा था हाहाकार सीता का आग्रह था वह जाएगी राम के साथ मुझे तो अंत तक यह भी मालूम नहीं था कि लक्ष्मण भी वन जाएंगे उनके साथ मैं जड़वत खड़ी थी महल के द्वार पर और लक्ष्मण ने आकर कहा सुनो सुनो तुम मेरी अनुपस्थिति में रखोगी मेरी सभी माताओं का ध्यान यदि उन्हें कष्ट हुआ तो हम नरक के भागी होंगे और वह बिना मुझे सांत्वना का एक भी शब्द कहे दौड़ गए राम के पीछे देव ऐसा तो कोई अपनी परिचारिका के साथ भी नहीं करता मैं तो, तो अग्नि की साक्षी, साक्षी में, में उनकी, उनकी पत्नी बनी, बनी थी ये चौदह वर्ष, वर्ष कैसे काटे हैं उर्मिला ने, ने पूछो, पूछो, पूछो किसी व्रती, व्रती से, से पूछो, पूछो किसी, किसी ऐसी, ऐसी स्त्री से, से, से जिसे दंड मिला हो सुहाग का जो वचनबद्ध होकर जी रही हो किसी काल्पनिक पुरुष के लिए सतयुग में भी यही जीवन था एक स्त्री का दीप पर्व है आज और मेरे मन में गहन अंधकार है सच कहूं तो मुझे प्रतीक्षा नहीं है लक्ष्मण की मुझे प्रतीक्षा नहीं है अपने धर्म पराण पति की उनका आना आना है किसी शेष नाग का जिसके, जिसके फन, फन पर पूरी पृथ्वी स्थापित है जो फुकार सकता है, है भस्म, भस्म कर सकता है, है, पूरा ब्रह्मांड पर, पर अपने, अपने शीश को प्रेसी, प्रेसी के वक्ष पर, पर, पर, पर नहीं, नहीं टिका सकता उर्मिला मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ बिना उस अपराध बोध से मुक्त हुए जो पुरुष ने सदा ही दिया है स्त्री को कुछ भी तो नहीं बदला आज तक स्त्री तो स्त्री ही रही इस सतयुग से कलयुग तक की यात्रा में अभी आप सुन रहे थे राजेश्वर वशिष्ठ की कविता उर्मिला वाचक स्वर भारती परिमल